सच्चे विचार की शक्ति और मूल्य कार्य रूप में इनकी प्रत्यक्षता पर निर्भर है अब्दुल बहा ने कहा मानव की वास्तविकता उसका विचार है उसका भौतिक शरीर नहीं विचार शक्ति तथा पार्श्विक शक्ति हिस्सेदार है यद्यपि मानव पार्श्विक सृष्टि का भाग है परंतु उसे विचार शक्ति प्राप्त है जो अन्य सभी सृष्टित जीवों से उत्तम है यदि किसी व्यक्ति का ध्यान लगातार स्वर्गिक विषयों में लगा रहे तो वह साधु संत जैसा बन जाता है दूसरी और यदि उसका विचार उड़ान नहीं भरता परंतु नीचे के ओर इस संसार की वस्तुओं पर केंद्रित होता है तो वह ज्यादा से ज्यादा भौतिकवादी बन जाता है यहां तक कि वह ऐसी दशा में पहुंच जाता है जहाँ पर कि वह मात्र पशु से बेहतर नहीं होता विचारों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है पहली विचार जो केवल विचार के संसार से ही संबद्ध होता है दूसरी विचार जो अपने आप को कार्यरूप में व्यक्त करता है कुछ पुरुष तथा स्त्रियां अपने महान विचारों पर गौरव का अनुभव करते हैं परन्तु यदि ये विचार कार्यरूप में परिणित नहीं होते तो वे बेकार होते हैं विचार की शक्ति कार्यरूप में इसकी प्रत्यक्षता पर निर्भर है यह संभव है कि प्रगति और विकास के संसार में किसी दार्शनिक का विचार अपने आप को अन्य लोगों के कामों में प्रत्यक्ष करे जबकि वे लोग स्वयं अपने जीवन में अपने महान आदर्शों को या तो व्यक्त कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते दार्शनिकों की अधिसंख्या इस श्रेणी से संबंध रखती है जिनकी शिक्षाएं उनके कार्यो से बहुत ऊँची होती है यह अंतर होता है उन दार्शनिकों के बीच जो आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं और वे जो केवल दार्शनिक मात्र होते हैं, आध्यात्मिक शिक्षक स्वयं अपनी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाला पहला व्यक्ति होता है। वह अपने विचारों और आदर्शों को व्यवहार की दुनिया में लाता है उसके दिव्य विचार संसार पर प्रकट किए जाते हैं उसका विचार वह स्वयं है जिससे उसे अलग नहीं किया जा सकता जब हम देखते हैं कि एक दार्शनिक न्याय के महत्व और महानता पर बल देता है और दूसरी ओर एक क्रूर बादशाह को उसके जुल्म और अत्याचार में उत्सावर्धन देता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि वह पहली श्रेणी से संबंध रखता है क्योंकि उसके विचार तो स्वर्गिक हैं, परंतु वह उसके साथ मेल खाने वाले स्वर्गिक गुणों का अभ्यास नहीं करता आध्यात्मिक दार्शनिकों के साथ ऐसा होना असंभव है क्योंकि वे सदा अपने ऊंचे और महान विचारों को कार्यों द्वारा व्यक्त करते हैं